नारायण नारायण आज का विषय है हम भगवान के हुए तो सुखी होंगे यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमें साधना क्या है यह पक्का ध्यान में रखें कि परमात्मा साध्य है और शरीर और गृहस्थी साधन है हमारी यही गलती है कि हम साधन को साध्य और साध्य को साधन मान बैठे हैं इसीलिए हमारी गलती होती है एक व्यक्ति को बाल बच्चों के साथ मुंबई जाना था अब रेलगाड़ी में बैठने को मिलेगा इस आनंद से बच्चे गाड़ी में बैठे लेकिन मुंबई जाने के लिए वह आदमी गाड़ी में बैठा गाड़ी से उतरते समय बच्चों को उदास लगा उस व्यक्ति को वैसा नहीं लगा वशिष्ठ जी ने श्री राम से कहा राम तुम गृहस्थी चलाते समय अंतकरण में निसंग रहो मैं देह नहीं हूँ आनंद रूप आत्मा हूँ निसंग हूँ यह दृढ़ भावना रखकर गृहस्थी करें भूमि छोड़कर कोई चल नहीं पाता उसी प्रकार गृहस्थी कोई छोड़ नहीं सकता किंतु उसी में गृहस्थी का कर्ता राम है ऐसा मानकर जो गृहस्थी करता है वह परमार्थवादी और मैं करता हूँ ऐसा मानकर गृहस्थी करने वाला गृहस्थ मैं करता हूँ मानकर भी गृहस्थी दुखदाई होती है सुखदायक नहीं होती तो उसका करता मैं नहीं हूँ यह अपने आप सिद्ध हुआ गृहस्थी अधूरी है पूर्ण केवल राम है नमक का बोरा कितना भी धो उसका खारापन जाता नहीं वैसे ही गृहस्थी का है उसकी आसक्ति जाती नहीं अतः परमार्थ का ध्येय निश्चित कर उसकी प्राप्ति के लिए आसान साधन नाम स्मरण है उसे अखंड रूप करते रहो गृहस्थी में हम कितना पसीना बहाते हैं उसके बदले में कुछ मिलता नहीं फिर भी हम मेहनत करते हैं परमार्थ में वैसा नहीं है जितना अधिकाधिक परमार्थ करते हैं उतना अधिक संतोष प्राप्त होता है आजीवन गृहस्थी की तो मृत्यु के क्षण में उसी का स्मरण होगा लेकिन गृहस्थी का लोभ न करें गृहस्थी की वस्तुएं आज या कल नष्ट होने वाली हैं यह ध्यान में रखकर उनके बारे में अलिप्तता रखकर व्यवहार करें ऐसी वृत्ति अभ्यास और चिंतन से बढ़ाएं। गृहस्थी में जो प्राप्त हुआ है उसका हर्ष न होने दें और और जो जा चुका है उसका दुख न करें देह को प्रारब्ध पर छोड़ दें यह साधने के लिए एक बहुत अच्छी परिणामकारी युक्ति है हम श्री राम के हों राम जैसे रखें वैसे संतोष से रहें यह सारा संसार और पूरी गृहस्थी और प्रपंच ईश्वर निर्मित हैं अतः ये सब जिसका है उसे दे दें और हम मुक्त हो जाएं। सब ईश्वर का है मेरा कुछ नहीं इसका अर्थ सब ईश्वर ईश्वरपण करना है हम ईश्वर के हों तो सुखी होंगे अन्यथा दुखी होंगे अनाज में कंकड़ मिट्टी तृणधान का बीज बीन कर अनाज का सार लें उसी प्रकार अहंकार रूपी कंकड़ ममत्व रूपी मिट्टी और विकार रूपी तृणधान के बीच जो आत्मस्वरूप परमात्मा में मिल गए हैं उसी से गृहस्थी दुख रूप बनती है इन सब को गृहस्थी से बीन कर अलग किया तो जो शेष रहेगा वह सब सुख ही होगा नारायण नारायण